क्षमा करने वाला बात लॉरिंदॉम्सन चित्र क्रिस्टी हेल हिंदी विदूषक नामों के बारे में एक नोट इस कहानी में सभी नाम संस्कृत भाषा से लिए गए हैं संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसमें हिंदू बौद्ध और अन्य धर्मों के ग्रंथ लिखे गए थे संस्कृत भाषा एशिया और यूरोप की कई भाषाओं की जननी भी है व्यम यानी हम गमते मानी उनका गाँव क्षमा यानी माफ करना करुणा यानी तैयार पहाड़ों के बीच बसी घाटी के बीच से एक नदी बहती थी नदी के एक पार व्यय नाम का एक गांव था और दूसरी ओर था गमते घाटी में बिल्कुल सुख शांति नहीं थी दोनों गांवों के लोग लंबे अरसे से एक दूसरे से नफरत और घृणा करते थे एक दिन एक नया बवाल खड़ा हो गया दोनों गांव नदी के एक हिस्से पर अपनी कब्जियत जमाने लगे दोनों हिस्से पर अपना कब्जा जमाने लगे दोनों तरफ से पहले तो गाली गलों शुरू हुई फिर पत्थरबाजी गमते गांव के एक लड़के करुणा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नदी के दूसरी ओर फेंका वो पत्थर वैम गांव की एक क्षमा के सिर पर जाकर लगा क्षमा को बहुत चोट लगी और जमीन पर गिर गई वैम गांव के लोग क्षमा की मदद के लिए दौड़े दूसरी ओर गमते गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे फिर क्या था व्यय के लोगों ने बदला लेने की ठाली वो गुस्से से आग बबूले हो गए उन्हें डर भी लग रहा था क्या गमते के लोग हमेशा हमेशा इसी तरह हमसे लड़ते रहेंगे उन्होंने क्षमा को उठाया और उसके साहस की तारीफ की फिर वो गमते वालों से, वालो से बदला लेने के लिए अपनी रणनीति बनाने लगे जैसे जैसे दिन गुजरे क्षमा की क्षमा की चोट ठीक हुई और दर्द भी कम हुआ के के नफरत बढ़ती ही गई दूसरी तरफ गमते के लोगों में भी बहुत गुस्सा था वे भी डरे हुए थे क्या व्याम के लोग हमेशा इसी तरह हमसे लड़ते रहेंगे वो करुणा के पास खड़े होकर उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने लगे फिर वे भी व्ययम के खिलाफ अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाने लगे क्या पत्थर मारकर मैंने वाकई बड़ी बहादुरी का काम किया करुणा ने मन में सोचा पर के के लोगों के प्रति उसकी बढ़ती ही गई एक दिन के पास रुकी। उसने झुक कर तालाब से पानी पिया झ समय उर पर लगी चोट दिखी साथ में उसे पानी में अपना स्या और मुरझाया हुआ चेहरा भी दिखाई दिया मेरा क्या हाल हुआ है मैं क्या बन गई हूँ क्षमा रोने लगी क्षमा बहुत देर तक रोती रही कुछ देर में क्षमा ने नदी के उस पार देखा वहां गमते के कुछ बच्चे नदी के किनारे किनारे टहल रहे थे वे तो बच्चे कितने डरे सहमे और गुस्से में थे यह देखकर क्षमा का दिल पसी वे भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, उसने सोचा कुछ ही देर में क्षमा के गांव के लोग वहां दौड़कर आ पहुंचे तुम यहाँ हो वे चिल्लाए हम बदला लेने अब बदला लेने की घड़ी आ गई फिर जमा क्षमा को खींच लड़ाई लड़ने के लिए विवश करने लगे वयम और गमते दोनों गाँव के लोग बड़ी मात्रा में नदी के किनारे इकट्ठे हुए के लोगों ने फिर को बंदी जोर से गांव वालों की ओर देखा वे सभी गमते और वह के ही वासिंदे थे उन सभी के चेहरे बिल्कुल उसके चेहरे जैसे थे उनके चेहरे भी गुस्से डर और घृणा से कठोर हो गए थे अचानक क्षमा को समझ में आया कि उसे क्या करना चाहिए नहीं उसने और आवाज में मैं अड़ी रही अब लड़ाई को बंद करने का समय आ गया है। उसने कहा हमें एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को पत्थर मारना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए फिर क्षमा ने अपने हाथ के बड़े पत्थर को नीचे जमीन पर फेंक दिया लड़ाई की वजह हम यहाँ पर एक हमें यहाँ पर एक बाघ बनाना चाहिए क्षमा ने कहा फिर लोग अब ना अपना असंतोष प्रकट करने लगे उनमें से एक चिल्लाए किस तरह का बगीचा क्षमा ने इसका उत्तर पहले ही सोच रखा था क्षमा करने वाला बाग। यह सुनकर बहुत से लोगों ने गहरी सांस ली कुछ लोग गुस्सा भी हुए और खींचे भी कुछ लोग हंसे भी तभी वो कहा हाँ अगर क्षमा यही चाहती है तो उन्होंने करमा को छोड़ दिया फिर सब लोगों ने क्षमा के आसपास अपने हाथों के पत्थर डाल दिए गमते के कुछ लोगों ने इस दृश्य को देखा और कहा क्षमा का सुझाव वाकई अमल में लाने योग्य है फिर उन्होंने भी अपने हाथों के पत्थर वहां डाल दिया इस बीच करुणा डरी और गुस्से से भरी आंखी तो बगीचे की फिर भी उनके मन में तमाम अगर हमने माफ किया तो क्या हम सभी पुरानी दुश्मनियों को भूल जाए वैम गांव के लोगों ने पूछा क्षमा ने उत्तर दिया हम बगीचे में बैठकर इस बारे में चर्चा करके निर्णय लेंगे अगर हम माफी मांगते हैं गमते के गाँव के लोगों ने पूछा तो क्या वयम के गाँव के लोग भी माफी मांगेंगे क्षमा ने उत्तर दिया बगीचा सही निर्णय लेने में जरूर हमारी मदद करेगा इस बीच करुणा सभी लोगों से अलग था लग रहा जो कुछ हो रहा था वो उसे बड़े ध्यान से देखता रहा और सोचता रहा फिर दोनों गांव के लोगों ने मिट्टी में फूलों के बीज बोए और साथ में एक पेड़ भी लगाए जब बाघ का काम पूरा हुआ तो उसकी सुंदरता देखकर हरेक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फूट पड़ी यह बाग अब सभी हम सभी के लिए है क्षमा ने इस बगीचे में हम अपने दिलों की नफरत और घृणा को हमेशा हमेशा के लिए दफना सकते हैं एक दूसरे को माफ कर हम यहाँ आनंद महसूस कर सकते हैं इस काम में आप में से कौन कौन मेरी मदद करेगा शुरू में तो कोई भी आगे नहीं आया किसी की पहल करने की हिम्मत ही नहीं दोनों गांवों में बहुत लंबे अरसे से आपकी आपसी दुश्मनी चली आ रही थी ऐसी हालत में कोई नई पहल शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम था फिर बहादुर करुणा सासी करुणा आगे आया मैं इसमें जरूर तुम्हारा साथ दूंगा उसने क्षमा से कहा वयम गांव की क्षमा और गमते गांव का करुणा दोनों साथ साथ बगीचे में उतरे वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे फिर उन्होंने एक दूसरे से बातचीत शुरू की तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है उन्होंने एक दूसरे से पूछा गार्डन ऑफ फॉरगिवनेस फाउंडेशन लेखक रेवरेंड डॉन हैरिस गार्डन ऑफ फोर्गिवनेस बेरोबनान में स्थित है यह बगीचा अलेक्सांड्र असिली की दूरदर्शिता का परिणाम है अलेक्सांड्र असिली एक मानवीय सामाजिक कार्यकर्ता और साइकोथेरापिस्ट उनका मानना था कि बदले का हर भविष्य में फेंका हुआ एक टाइम है। उनकी यह मान्यता के से 2000 में 3 लाख लोगों के शहीद होने के बाद पैदा हुई 2005 में उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका में नौ ग्यारह का 2005 में न्यूयॉर्क अमेरिका में नौ ग्यारह का आतंकी हमला हुआ उस हादसे के बाद मुझे गार्डन ऑफ फोर्गिवनेस में जाकर शांति के लिए जैतून का एक पेड़ लगाने का सौभाग्य मिला न्यूयॉर्क मलबे मलबे पर खड़े होकर हमने की के माफी के चर्च, चर्च न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने था रेवरेंड है आतंकी हमले के बाद अपने चर्च को तुरंत बचाव और राहत केंद्र में तब्दील कर दिया उनके चर्च ने जख्मी और चोट लगे लोगों को सहारा दिया वहाँ मृतकों के शरीर रखे गए सेंट पोल्स चर्च ने राहत कार्य में लगे लोगों लोगों को पांच लाख से ज्यादा भोजन खिलाए पूरे आठ महीने और पंद्रह दिनों तक चर्च दिन रात खुला रहा हैरिसअप गार्डन ऑफ फ़ॉरगिवनेस के कार्यकारी निदेशक है गार्डन ऑफ फॉरगिवनेस एक अलाभकारी अमेरिकी संस्थान है जो लोगों को माफी की सीख सिखाने के लिए कटिबद्ध है आप उनकी वेबसाइट से ट्रिपल से गार्डन ऑफ फॉर्गिवनेस की किट डाउनलोड कर सकते हैं